तत्व चिंतन प्रमुख योद्धाओं का वर्णन का दूसरा नाम सात्यकी है। विष्णुवंशी सत्यक के पुत्र के पुत्र हैं। मतानुसार एक अती वीर भीष्म उन्हें रथ यूथपो का यूथप मानते हैं और बड़ा ही असहनशील तथा निर्भीक समझते हैं वे एक अक्षौड़ी सेना लेकर युधिष्ठ के पास आए थे विराट मत्स्य देश के राजा हैं और उत्तरा के पिता हैं ये शंख और उत्तम नामक अपने पुत्रों तथा सूर्यदत्त और मदिराक्ष इत्यादि वीरों के साथ एक अक्षोणी सेना लेकर महाभारत युद्ध के लिए आए थे भीष्म के मतानुसार ये बूढ़े होने पर भी युद्ध में अजय थे तथा बड़े पराक्रमी और एक महारथी थे द्रुपद पांचाल देश के राजा हैं इन्हें गीता में ही महारथी का विशेषण दिया गया है ये अपने दस पुत्र सत्यजीत और धृष्ट आदि के सहित एक अक्षौणी सेना लेकर आए थे ये यद्यपि वृद्ध हो चले थे तथापि भीष्म इन्हें भी युद्ध में अजय मानते हैं और महान पराक्रमी तथा महारथी की संज्ञा देते हैं धृष्ट के के पुत्र हैं और चेदी देश के राजा भीष्म के मतानुसार ये बड़े ही वीर और धनुर्धर हैं एवं एक महारथी हैं ये भी एक अक्षौणी सेना लेकर युद्ध में आए थे चेकितान अंधकवंशी यादव है तथा संजय की दृष्टि से एक महारथी है भीष्म इन्हें बड़े अच्छे रथी मानते हैं ये भी एक अक्षौणी सेना लेकर युधिष्ठिर के पास आए थे काशीराज भीमसेन के ससुर थे इन्हें गीता में वीर्यवान का विशेषण दिया गया है संजय के मतानुसार ये एक महारथी हैं भीष्म इन्हें शस्त्र चलाने में बड़ा फुर्तीला और शत्रुओं का संहार करने वाला मानते हैं तथा इन्हें असाधारण साधारण अवस्था में एक रथी की संज्ञा देते हैं किंतु यह भी कहते हैं कि युद्ध में पराक्रम करते समय ये आठ रथियों के बराबर हो जाते हैं पुरजीत और कुंती ये दोनों सगे भाई हैं और राजा कुंती के पुत्र हैं कुछ व्याख्याकार पुरजीत कुंतीभोज को एक ही व्यक्ति का नाम मानते हैं पर महाभारत में हमें पुरोजीत और कुंतीभोज दोनों के अलग अलग विवरण प्राप्त होते हैं कुंती इन दोनों के पिता राजा कुंतीभोज द्वारा दत्तक ली गई थी अतएव इन दोनों की बहन हुई और ये दोनों पांडवों के मामा हुए कुंती यदुवंशी सुरसैन की पुत्री थी तब इनका नाम प्रथा था वसुदेव सुरसैन के पुत्र और प्रथा के भाई थे राजा कुंतीभोज भोज सुरसेन की बुआ के पुत्र थे वे संतानहीन थे इसलिए सूरसेन ने प्रथा को राजा कुंतीभोज को गोद दे दिया था तब से प्रथा कुंती के नाम से परिचित हुई पुरोजीत भीष्म पितामह की दृष्टि में महान धनुर्धर और अत्यंत बलवान थे वे पूर्जीत को एक अतिरथी मानते थे भीष्म ने पूर्जीत के अन्य जो विशेषण लगाए वे हैं वीर महेश्वास कृति निपुण चित्र योधी शक्र तथा के भाई भी अच्छे योद्धा थे उन्होंने पांडवों की ओर से अनेक महत्वपूर्ण स्थानों में खड़े होकर युद्ध किया था ये द्रोणाचार्य के हाथों मारे गए थे शैब्य सीबी देश के नरेश हैं और युधिष्ठिर के ससुर हैं दुर्योधन ने इनकी गणना पांडव सेना के महान धर्म में की थी गीता में इन्हें नरश्रेष्ठ का विशेषण दिया गया है युद्धामन्यु और उत्तमौजा पांचाल देश के राजकुमार थे तथा क्रमशः अर्जुन के बाएं और दाहिने चक्र रक्षक थे भीष्म उत्तमौजा को अच्छा रथी और युद्ध को उत्तम रथी मानते हैं गीता में युद्धाम्यु और उत्तमौजा के लिए क्रमशः विक्रांत और वीर्जवान का विशेषण विशेष लगाया गया है सुभद्र अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र हैं ये अभिमन्यु के नाम से परिचित हैं भिंस इन्हें इन्हें रथयूथपों के युद्धों का भी अध्यक्ष मानते हैं तथा युद्ध में इन्हें अर्जुन और श्रीकृष्ण की बराबरी का समझते हैं संजय के दृष्टि में अभिमन्यु वीरता में श्रीकृष्ण के समान तथा संयम में महाराज युधिष्ठिर के समान है द्रौपदी के प्रतिनिधित्व प्रतिविध्य सुत सोम श्रुतकीर्ति सतानी तथा श्रुतसेन ये पांचों पुत्र भीष्म की दृष्टि में महारथी हैं